हरे कृष्ण हरे कृष्ण तो हम बहुत ही विशेष स्थान में हैं हमारी परंपरा के महान आचार्य श्रीपाद श्रीनिवास आचार्य का ये लीला स्थली है जहां उन्होंने अपनी अप्रकट लीला का प्राकट्य किया था और प्रकट लीला में भी उन्होंने महान महान जो लोग हैं राजा आदि जमींदार बड़े बड़े ब्राह्मण विद्वान उनका उद्वार किया था तो ये विष्णुपुर है जिसका पहले नाम था वान विष्णुपुर राजा वीर हमीर यहां थे तो जब जीव गोस्वामी ने श्रीनिवासाचार्य नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु ये तीन ट्रायो तीन डिवोटीज से जो बहुत अधिक चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद थे चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने से पहले ही उन्होंने तीन भक्तों के बारे में भविष्यवाणी की थी एक थे शिल प्रभुपाद जिनके लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मोरद सेनापति भक्त जायथाए की यदि पापी तापी दूर देश में भी जाएंगे तो वहाँ मेरा जो सेनापति भक्त है वो जाएगा और उनको कृष्ण भक्ति प्रदान करेगा और दूसरी चीज दूसरे जो आचार्य थे वो थे श्रीनिवास आचार्य तो श्रीनिवास आचार्य के बारे में जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे तो उनको बहुत चिंता हो गई थी कि मेरे बाद ये जो कृष्ण भावना का प्रचार का जो आंदोलन है वो कौन कंटिन्यू करेगा मेरे अप्रकट होने के बाद तो महाप्रभु ने दो भक, तीन, ये तीन भक्तों के बारे में बोला एक शिला प्रभुपात थे दूसरे श्रीनिवास और तीसरे नरोत्तम ठाकुर उनके प्राकट्य से पहले ही महाप्रभु ने उनके नाम भी बोल दिए थे तो श्रीनिवास आचार्य प्रकट होने से पूर्व ही चैतन्य महाप्रभु ने उनको नाम दे दिया था और उनके कार्य को भी डिफाइन किया था चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि श्रीनिवास आचार्य आएंगे और उनका कार्य होगा कि वो गोस्वामी ग्रंथों का वितरण करेंगे तो ऐसे श्रीनिवास आचार्य जब जीव गोस्वामी ने उनको वृंदावन से आज्ञा दी कि आप तीनों क्या करो गोस्वामियों ने इतने सारे ग्रंथों की रचना की है और उस समय जानवा माता बंगाल में थी तो उन्होंने कहा कि आप आ जाओ आ, उन ग्रंथों को लेकर यहां आ जाओ बंगाल और ओडिशा में भी गोस्वामियों के ग्रंथों का वितरण हो या ये जो शिक्षा है वो फैले जीव गोस्वामी ने एक बुलट कार्ट अरेंज की बड़े बड़े बॉक्सेस अरेन्ज किए और कुछ सिक्यूरिटी गार्ड और धन आदि अरेन्ज किया और फिर वो पूरे पहले वो उन तीनों को भेजा श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर श्यामानंद प्रभु यह पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन का टीम था उसको कहा जाता था ब्रज संकीर्तन दल ब्रज संकीर्तन पार्टी तो ये तीनों जब मथुरा से होते हुए सारे वैष्णवों की कृपा लेकर यहां आते हैं ऑन द वे तो यहां के जो राजा थे वो बहुत बड़े चोर थे उनके पास बड़े बड़े विद्वान आदि होते थे दिन में वो भागवतम की चर्चा करते थे लेकिन रात में लूटने का काम करते थे तो ऐसे राजा एक प्रकार से बहुत बड़ा चोर था उनके पास एक एस्ट्रोलॉजर था जो बताता था कि कौन सा व्यक्ति इस रास्ते से गुजर रहा है और उसके पास क्या खजाना है तो ये इन तीनों भक्तों का जो ये बैलगाड़ी है वो जब यहां से जा रहा था पहुंचा तो उनके एस्ट्रोलॉजर उस व्यक्ति ने कहा कि कुछ लोग आ रहे हैं उनके पास बहुत बड़ा खजाना है अमूल्य धन है हां, जो बॉक्सेस में भरा हुआ है तो फिर राजा ने अपने नौकरों के द्वारा या अपने सिपाहियों के द्वारा या जो से उनके द्वारा उस खजाने को ले लिया उस बॉक्सेस को चुराया ये लोग रात्रि में जब सो रहे थे तो ये बॉक्सेस उन्होंने चुरा लिये और वो केवल गोस्वामी ग्रंथों का केवल सिंगल सिंगल मूल कॉपी था जब सुबह ये उठे तो तीनों बहुत अधिक क्रंदन करने लगे रोने लगे कि कहा गए ग्रंथ अभी ये गोस्वामी ने इतने अमूल्य ग्रंथ दिए थे जिन, जिनको चुराया गया है तो फिर श्रीनिवास आचार्य ने इन दोनों को कहा श्यामानंद पंडित को कहा कि आप ओडिशा जाओ वहा प्रचार करो और नरोत्तम ठाकुर को कहा कि आप बंगाल जाओ खेतूरिया आदि में वहां प्रचार वगैरह करो मैं यहां रहता हूं विष्णुपुर में और यहां रहकर ग्रंथों को फिर से ढूंढता हूँ तो श्रीनिवास आचार्य विष्णुपुर में रहे अकेले केवल भ्रमण करते थे और महान विद्वान थे श्रीनिवास आचार्य बहुत बड़े विद्वान थे इसलिए जीव गोस्वामी ने उनको ये आचार्य उपाधि दी थी उसके लिए भी एक अलग सी लीला आती है प्रेमिलास ग्रंथ में तो जब श्रीनिवास आचार्य यहाँ ढूंढने लगे तो एक बालक से उनकी पहचान हुई जो जाया करता था राजा के दरबार में तो उस बालक के द्वारा श्रीनिवास आचार्य इंट्रोड्यूस हुए उस राज दरबार में गए भागवत सुनने तो इन्होंने भागवतम के ऊपर बोलना शुरू किया तो राजा आदि सब इस प्रकार से स्तंभित हो गए उनकी विध्वत्ता और इस प्रकट करने की जो शैली है उसको देखकर फिर तो श्रीनिवास आचार्य ने वहाँ के जो पंडित और राजा आदि को अपने प्रचार जोरदार प्रचार के द्वारा परास्त किया और उस राजा ने जो यहाँ के राजा थे विष्णुपुर के उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की फिर उन्होंने कहा कि क्या मैं सेवा कर सकता हूँ आपकी आपके लिए मैं अपना पूरा सब चीजें निछावर करना चाहता हूँ फिर तो उन्होंने कहा कि तो मुझे तो एक ही चीज चाहिए गोस्वामी के ग्रंथ जो बड़े बड़े बक्से में थे वो चुराए गए हैं वो चाहिए तो राजा ने खुद ही चोरी किए थे वो बक्से। फिर वो श्रीनिवास आचार्य का हाथ पकड़ कर ले जाते हैं और वो बॉक्सिस दिखाते हैं फिर उनको सारे गोस्वामी ग्रंथ मिलते हैं तो श्रीनिवास आचार्य पूरा विष्णुपुर को वैष्णव बना देते हैं राजा को दीक्षा दे देते हैं हरिनाम के और इस पूरे टाउन में या सिटी में हर कोई व्यक्ति भक्त था हर कोई व्यक्ति हरे नाम का उच्चारण करता था कृष्ण की सेवा करता था तो आज भी हम यहाँ भ्रमण करते तो अलग अलग यहाँ कृष्णा टेम्पल्स हैं आदि से अधिक इसलिए विष्णुपुर को टेम्पल टाउन भी कहा जाता है तो यहां से संबंधित कई सारी घटनाओं का वर्णन आता है तो ऐसे श्रीनिवास आचार्य कई बार यहां आए राजा ने उनके लिए अलग से अपने महल में स्थान प्रदान किया था जहाँ पर्सनली राजा क्योंकि श्रीनिवास आचार्य उनके गुरु थे उनकी सेवा आदि करते थे पर्सनली जो राजा हैं और उनकी देखभाल करते थे और ये पूरा विष्णुपुर श्रीनिवास आचार्य की महिमा का गान करता था तो ऐसे श्रीनिवास आचार्य का ये सामाजिक स्थल है हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, श्रीनिवास आचार्य ने एक बहुत सुंदर गीत की रचना की है गोस्वामी उनके गुणगान में कृष्णा कीर्तन गान नरतन परो सड़कोसाम से कम जो हम गाते हैं तो प्रभुपाद भी बहुत इस गीत को गाते थे या उनको अच्छा लगता था तो ऐसे श्रीनिवासाचार्य के चरण में प्रार्थना करनी चाहिए कि तो उन्होंने गोस्वामी ग्रंथों का वितरण किया पूरे बंगाल आदि में तो उसी प्रकार से प्रभुपाद ने भी यही मूड ले लिया है श्रीनिवासाचार्य का ग्रंथों का वितरण इसलिए हम भी यहाँ से प्रेरणा और इनकी कृपा की याचना कर सकते हैं शक्ति का मांग कर सकते हैं कि हमें भी वो सौभाग्य और आध्यात्मिक बल प्रदान करे जिसके द्वारा श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों के वितरण में हम थोड़ा सा सहयोग दे पाए और अपने आप को शुद्ध कर पाए श्रीपाद श्रीनिवास आचार्य की पाण विष्णु को इंग्लैशन संगी